लोग मंगलिक ग्रंथ में नहीं है तो नहीं होने से बे होगा वहाँ प्राचीन लोग क्या समाधान देते हैं पूर्वजन्म तो पूर्वजन्म मंगल तो इसको तीन उपाय से प्राचीन लोग रखते हैं समान अधिकरण करते हैं कहाँ कहाँ अधिकरण बनाते हैं पूर्व जन्म शरीरा यह जन्म शरीरा आत्मा में तो अभी मंगल और समाप्ति में कार्य कारण भाव दिखाने पर नब्बे लोग आगे क्या उत्तर देते हैं ये संभव नहीं होगा क्या कह करके इस प्रकार के टीका में वहा इतने सारे दिखाया था पुत्र का मादे अधिकरण ये क्या नब्बे लोग कहते हैं प्राचीन लोग ये सीधा कर दे कार्य कारण भाव होगा नब्बे लोग उसका कैसे विरोध करते हैं इस प्रकार की शिष्टाचार शिष्टाचार इस प्रकार की नहीं है शिष्ट लोग आगे जन्म में ग्रंथ पूरा होगा इसलिए इस जन्म में मंगलाचरण करते, है? करते हैं नहीं करते है और दूसरा हेतु तो क्या दिया था और भी जातीयता तो वो आगे समाधान अंतिम में देता है पहले दोष क्या दिखाया सब दूसरा दोष दिखाया कि ये जो मंगल है ये ना वित्त साध्य है ना आयास बहुल असाध्य इसलिए पूर्वजन्म में करना क्या आवश्यक है वो तो उसके पूर्व में भी हो सकता है और दृष्टान्त तो क्या दिया था श्वेत छत्र कोई ग्रहण करेगा तो ये कोई नहीं करता है तो होने से अभी समाप्ति और मंगल पूर्व जन्म मंगलों को लेकर के समाप्ति के साथ कार्यकारण भाव नहीं बैठाया जा सकता है इसलिए नब्बे लोग क्या कह दे अतः इसी जन्म में मंगल और इसी जन्म समाप्ति बीच में कार्यकारण भाव बैठाना पड़ेगा तो इसके ऊपर अभी प्राचीन लोग क्या दिखाए अगर पूर्व जन्म कारण को नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा पुत्र काम अधिकरण न्याय विरोध होगा वहा क्या निर्णय किया गया है होगा तो अभी प्राचीन लोग कहते हैं कि पुत्र काम अधिकरण में कहा जाता है इस जन्म में कर्म करेगा तो फलों अगले जन्म में भी मिल सकता है तो इसी प्रकार की इस जन्म में मंगलो करेगा तो अगले जन्म में ग्रंथ समाप्ति भी हो सकता है इसके ऊपर नब्बे लोग क्या उत्तर दिए हाँ तो वहां केवल पुत्र कामना मात्र है और ही का पुत्र इस प्रकार नहीं है किंतु समाप्ति में तो यही समाप्ति होना है क्योंकि आगे जन्म में ग्रंथ लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा इस प्रकार की कि किसको निश्चय नहीं रहता अच्छा तो अभी निश्चय ये नहीं हुआ अर्थात नब्बे लोग कह दिए कि पूर्व जन्म मंगल को लेकर के आप समाप्ति के साथ कार्यकारण नहीं बैठा पाएंगे तो किन्तु दिखता है कि ग्रंथ समाप्ति हुआ है और वहाँ मंगलाचरण नहीं हुआ है नास्तिक ग्रंथ में दिखा तो फिर ये ग्रंथ समाप्ति किससे होता है अगर मंगलों के बिना भी हो गया अर्थात मंगल कारण नहीं बनेगा तो फिर किससे होगा और एक मानना पड़ेगा कुछ तो नब्बे लोग कहेंगे विघ्न ध्वंस से ये होगा तो फिर जहाँ मंगल करते हैं ये मंगल का कार्य क्या होगा कहते मंगल का कार्य विघ्न ध्वंस होगा ऐसे नब्बे लोग कहेंगे तो प्राचीन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मंगल से भी समाप्ति होता है किंतु मंगल से सकल समाप्ति होता है ऐसा बात नहीं है तो मंगल से विशिष्ट समाप्ति होती है तो किस प्रकार की विशिष्ट समाप्ति मंगल से होगा मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति ये जन्य होगा तो अभी इसमें विशेषण कौन है ंस उसको दो संबंध से रखेंगे किसमें समाप्ति में प्रथम संबंध क्या है अविनाश जी बोले प्रतियोगिगत और दूसरा संबंध महेश जी स्व उत्तरक्षण ये दो संबंध से रखते हैं अच्छा ये दो संबंध क्यों कहते हैं केवल कहेंगे कि प्रथम हो गया स्व अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी कत्वम केवल एक ही संबंध मानेंगे दूसरे संबंध को नहीं लेंगे अर्थात स्व दूसरा संबंध हो गया स्व अव्यवहित उत्पत्ति क्षण स्व अव्यवहित उत्तर क्षण उत्पत्तिकत्व तो स्व अव्यवहित का अर्थ है कि व्यवहित जन्म नहीं होना चाहिए इसी जन्म में होना चाहिए तो अगर उस अंश को हम नहीं लेंगे तब ये हो जाएगा कि स्व अवच्छेद का प्रतियोगी प्रतियोगिकत्व तो सौ से लेते हैं मंगलजन्य विघ्न ध्वंस तभी इसी जन्म में नहीं लेंगे तो फिर पूर्व जन्म को लिया जा सकता है क्योंकि ये तो संबंध प्राचीन लोग दिखा रहे हैं तो अभी कहेंगे कि इसी जन्म में नहीं हो पूर्व जन्म में मंगल किया था तो तो जन्य ध्वस हुआ था तब तो नब्बे लोग इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे किंतु तो ग्रंथ समाप्ति तो हो रहा है तो ग्रंथ समाप्ति हो, हो रहा है तो अभी नब्बे लोग कहेंगे देखिये जो ग्रंथ समाप्ति हो रहा है पूर्वजन्म मंगलों को हम स्वीकार नहीं करते तो इसलिए ये ग्रन्थ समाप्ति मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट ग्रंथ समाप्ति होगा क्या फिर नहीं होगा तो भी नहीं रहेगा कारण भी नहीं रहेगा ये तो बस कोई बात ही नहीं है फिर इस प्रकार के नब्बे लोग कह देंगे तो प्राचीन लोग किन्तु कहते नहीं नहीं मंगलो तो चाहिए ना हम जिस प्रकार के अभी कार्य कहते हैं वो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट उत्पत्ति समाप्ति होना चाहिए तो ये कार्य को रखने के लिए प्राचीन लोग ले आएंगे कहेंगे नहीं नहीं हम मंगलजन्य विघ्न ध्वंस ये पूर्व जन्म मंगलों को लेंगे तब नब्बे लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे नहीं करने से प्राचीन लोगों को कहना पड़ेगा नहीं नहीं इसी जन्म का हम लेंगे तभी स्वअव्यवहित उत्पत्तिक्षण स्वअव्यवहित उत्तर क्षण उत्पत्तिकत्व ये संबंधों को प्राचीन लोग जोड़ते हैं नहीं तो नब्बे लोग कह देंगे यहाँ कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है यहाँ तो कोई विचार का बात ही नहीं है इसलिए वो आगे अंक से जोड़ते हैं द्वितीय विशेषण जोड़ते हैं कहेंगे ठीक है इसी जन्म में होने वाला मंगलाचरण को रख लीजिए तो इसी जन्म में अर्थात तो द्वितीय विशेषण को रख लेंगे स्व so, अव्यवहित उत्तरक्षण उत्पत्ति कत्व अभी पद से किसको ले रहे हैं मंगलजन्य तो एक ही समय में एक आस्तिक और एक नास्तिक ये दोनों का ग्रंथ पूरा हुआ और आस्तिक जो है वो मंगलाचरण किया है इसी जन्म में किया है और नास्तिका नहीं किया है अभी मंगलजन्य विघ्नध्वंस को स्व पद से ले रहे हैं उसका अव्यवहित उत्तरक्षण उत्पत्तिक आस्तिक मंगलाचरण किया उसका कुछ साल के बाद कुछ महीना के बाद दोनों का ग्रंथ पूरा हुआ अभी मंगल जन्य विघ्नध्वंस का अव्यवहित उत्तरक्षण उत्पत्तिकत्वम ये नास्तिक ग्रंथ में भी रहेगा नहीं रहेगा स्व अव्यवहित उत्तरक्षणा अभी जैसा मान लीजिए कि हम गया शिव जी का अभिषेक किया और एक नास्तिक किया नहीं तो उसके बाद हम लोग दोनों गए भोजनालय में ये जो भोजन किया गयी। नास्तिक भी किया और आस्तिक भी किया ये जो भोजन हुआ ये अभिषेक उत्तरक्षण हुआ नहीं हुआ। हुआ, हुआ, हुआ, हुआ, हुआ हुआ उसने नहीं किया अभिषेक उत्तरक्षण में तो इसमें आ जाएगा हम कहते हैं कि मंगल जन्य विघ्न ध्वंस अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पत्ति होना चाहिए किंतु मंगल किसने किया ऐसा तो आप नहीं कह रहे आप कि मंगल जन्य विघ्न ध्वंस के उत्तरक्षण में उसी जन्म में होना चाहिए एक किसी व्यक्ति का ऐसा तो आप निश्चय नहीं कह रहे तो अगर हम प्रथम विशेषण नहीं कहेंगे जिसमें है स्व अवच्छेद का अवच्छिन्न अवच्छेद से शरीर आता है तो अगर हम उस अंश को नहीं देंगे तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस के उत्तर काल में ग्रंथ समाप्ति होना तो आस्तिक ग्रंथ भी हो रहा है नास्तिका ग्रंथ भी हो गया तो जन्य विघ्न ध्वंस उत्तरक्षण क्षण ये दोनों में आ जाएगा क्योंकि आप यहाँ शरीर निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं खाली कहते हैं उत्तरक्षण में होना तो तो मंगल जन्य अभी नास्तिक ग्रंथ में मंगल जन्य विघ्न ध्वंस का उत्तरक्षणत्व रहेगा नहीं रहेगा हम जो दृष्टांत तो दिया अभिषेक करने के बाद आस्तिक दोनों मिलकर के गए भोजनालय में भिक्षा जो हुआ अभिषेक उत्तरक्षण हुआ नहीं हुआ बिल्कुल वही है किसने किया ये तो आप नहीं कर रहे आपका लक्षण का अंश होना चाहिए कि जिसने अभिषेक किया उसी ने भिक्षा ग्रहण किया इस प्रकार की आपका लक्षण में नहीं है आप तो खाली कहते हैं अभिषेक उत्तरक्षण भिक्षा ग्रहण ये तो जो नास्तिक है उसका भी हुआ अभिषेक उत्तरक्षण नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा किंतु तो उसका उत्तरक्षण तो है जो नास्तिक भोजनालय में भोजन किया वो क्या अभिषेक करने वाला है किंतु लक्षण है कि अभिषेक उत्तर क्षण भिक्षाग्रहण वो नास्तिक में रहेगा नहीं रहेगा बिल्कुल इसी प्रकार की है हम यहाँ तत्शरी अवच्छिन्न इसी प्रकार की कुछ नहीं लगाए खाली हम कह दें कि ये घटना का उत्तर में होना है ये घटना में कौन संश्लिष्ट था वो तो आप नहीं कह रहे अब खाली है घटना का उत्तरक्षण कह दिए घटना का उत्तरक्षण तो किसी को भी हो सकता है इसी प्रकार की यहाँ हो गया कि केवल अगर आप द्वितीय विशेषण कह देंगे स्व अव्यवहित उत्तरक्षण उत्पत्ति कत्व केवल इतना ही कह देंगे तो नास्तिक का ग्रंथ समाप्ति में भी ये अंश चला जाएगा ये अर्थात आपका ये जो संबंध इस संबंध से मंगलवार चला गया नास्तिक का ग्रंथ समाप्ति में किंतु वास्तविक तो महामंगल है क्या नहीं है अर्थात कारण नहीं रहा किंतु आपका ये संबंध से कहेंगे कि अर्थात ग्रंथ समाप्ति हो गया तो ये वे आएगा वास्तव तो मंगल नहीं आप मंगल और समाप्ति के बीच में बैठा रहे हैं तो इस संबंध से कह रहे हैं कि वास्तव तो वहां मंगल नहीं रहा संबंध का घटकत्व न तो मंगल आ गया क्योंकि संबंध का घटक हो गया स्वपद से ले लिया मंगल जन्य विघ्न ध्वस तो ये घटक तो मंगल आ गया वास्तव मंगल तो वहाँ है नहीं इसलिए वे विचार होगा व्यतिरिक विचार होगा प्रथम विशेषण दे रहे हैं कैसे वे विचार की वो नास्तिकों में नव्य स्वीकार करेगा क्या इस प्रकार की अर्थात तो इसी संबंध से ग्रंथ समाप्ति हो जाएगा प्राचीन लोग प्रथम विशेषण नहीं देंगे तो केवल द्वितीय संबंध से ग्रंथ समाप्ति में मंगल आ जाएगा कहा जाएगा किंतु वास्तविक कि मंगल वहां है क्या नास्तिक का आत्मा में नहीं, नहीं है तो वास्तविक ये रहा नहीं खाली आप संबंध का घटकोत्व ना आ जाता है कहा जाते हैं आप तो कार्य बैठा रहे मंगल और समाप्ति का बीच में मंगल तो किन्दु वास्तव में वहां है नहीं खाली सम्बन्ध आ जाता है संबंध मंगलों को लेकर के आ जाता है किंतु तो वो मंगल जिस मंगलों को लेकर के संबंध घट जाता है वो मंगल कहाँ है आस्तिक में है तो इसलिए नास्तिक का जो ग्रंथ समाप्ति ग्रंथ समाप्ति दोनों का अलग अलग है तो नास्तिक का जो ग्रंथ समाप्ति उसमें स्वमंगल अर्थात अपना मंगल नहीं है वो तो दूसरे मंगल का उत्तर क्षणत्व आ गया केवल तभी उत्तर क्षणत्व संबंध से क्या हुआ ये आस्तिक का मंगल और नास्तिका का समाप्ति में आ गया क्योंकि स्व पद से लेंगे मंगल जन्य मंगलजन्य विघ्नध्वंस यहां विघ्न विघ्नध्वंस आस्तिक मंगलों को लेंगे तो आस्तिक जन्य विघ्न ध्वंस का उत्तर काल में नास्तिक ग्रंथ पूरा हो रहा है तो देखिए अर्थात इस संबंध से अभी आस्तिक का मंगल आ जाता है किन्तु इस प्रकार के नवे लोग स्वीकार करेंगे क्या कहेंगे ये नहीं है क्योंकि कार्यकारण समानधिकरण होना चाहिए नहीं क्या चाहिए वो भी स्वीकार नहीं करेगा तो इसलिए द्वितीय अर्थात प्रथम विशेषण देना पड़ता है अर्थात तो जिस शरीर से होकर के समाप्ति हो रहा है उसी शरीर अवच्छिन्न होकर मंगल भी होना चाहिए इसलिए देते हैं प्रथम विशेषण क्या है अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी तत्व ये विशेषण दे रहे हैं तो स्व अवच्छेद का स्वपद से मंगलो जन्य विघ्न ध्वंस ये कहाँ रहेगा आत्मा में आस्तिक आत्मा में इसका को कौन होगा शरीर।, शरीर तो शरीर होने से अभी शरीर घटकत्व आ गया नास्तिक शरीर मंगल का घटकत्व है क्या नहीं है तो ये अंश देने से और वे विचार नहीं होगा तो शरीर घटकत्व प्रथम अंश रखेंगे तो द्वितीय अंश नहीं रखेंगे तो नब्बे लोग कहेंगे देखिए यहाँ कार्य भी नहीं रहा और कारण भी नहीं रहेगा तो यह विचार की स्थल भी नहीं होगा क्यों नहीं रहेगा कारण कहेंगे आप इसी जन्म में मंगल तो है नहीं नास्तिक का विषय में इस जन्म में मंगल तो है नहीं आप अभी स्व अवच्छेद का प्रतियोगी प्रतियोगिकत्व इस अंश को कहेंगे और आप द्वितीय अंश नहीं कह रहे अर्थात इस जन्म में मंगल है नहीं इस जन्म में मंगल है तो आप द्वितीय अंश घट जाएगा अगर आप द्वितीय अंश नहीं दे रहे हैं अर्थात आप पूर्व जन्म मंगलों को लेना चाहते हैं क्योंकि द्वितीय अंश क्या कहते हैं अव्यवहित इसी जन्म में होना चाहिए स्व तो अव्यवहित उत्तरक्षण अर्थात जन्मांतर व्यवहित नहीं होना चाहिए विघ्नध्वंश विघ्न ध्वंश अगर आप ये द्वितीय अंश को नहीं कह रहे हैं क्यों नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप पूर्व जन्म का मंगलों को लेंगे अगर इसी जन्म का मंगलों को लेंगे तो ये विशेषण आपके लिए कोई अर्थात इसको नहीं कहने का क्या कारण है इस जन्म में मंगलाचरण हुआ है ये द्वितीय अंश देने से ठीक है अगर आप इसको नहीं देंगे तो पूर्व जन्म का मंगलों को आप ले सकते हैं ले सकते हैं ले सकते हैं तो नब्य इसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा तो पूर्वजन मंगल भी नहीं है और मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्त तो ये भी नहीं रहेगा तो कार्य कारण कुछ नहीं तो अर्थात ये आपका विचार का स्थल ही नहीं बनेगा इसको विचार का स्थल बनाना है इसलिए आपको द्वितीय अंश ये भी कहना पड़ेगा ये भी रामरुद्री में देखिए दिया है ने ने ने ने क्या नबे पूर्व पूर्व जन्म मंगल को नहीं मानेंगे तो उत्तरक्षण देना पड़ेगा में देखिए, देखे स्व अवच्छेद दिया है इसमें तो द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति में आस्तिक नास्तिक अभ्याम, युगपद य ग्रंथ समाप्ति ही कृता दोनों का ग्रंथ समाप्ति एक समय हो गया तत्र नास्तिकीय समाप्तिर भी आस्तिकीय मंगलजन्य विघ्न ध्वंस अव्यवहित उत्तरक्षण कत्वेन जो नास्तिक का समाप्ति हुआ वो आस्तिक मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का उत्तरक्षण अर्थात समान जन्म में रहा तो रहने से अभी आस्तिकीय मंगलजन्य विघ्न ध्वंस भी अव्यवहित उत्तरक्षण कत्व संबंध से आकर के नास्तिक समाप्ति में रह जाएगा तत्पूर्व उत्पत्तिकत्वेना तत्पूर्व तत्पूर्व तत तत अर्थात स्व अव्यवहित उत्तरक्षण उत्पत्तिकत्व ये संबंध से रह जाने से उक्त संबंधेना कार्य अधिकरणे मंगल विरात कार्य कार्य हो गया ग्रंथ समाप्ति उसका अधिकरण हो गया नास्तिक आत्मा वहाँ किंतु मंगल नहीं है तो वे विचार होगा तो होने से इति अतः स्व अवच्छेद का प्रतियोगिकव ये पड़ेगा अच्छा नहीं तो आस्तिकों का मंगल इस संबंध से आकर के नास्तिक का समाप्ति के लिए कारण बन जाएगा वास्तविक वहां तो समान अधिकरण नहीं हो रहा है आगे दूसरा देते है नास्तिक समाप्त व्यभिचार वारणायस्तिक समाप्त व्यभिचार वाराण्य व्यभिचार के ऊपर एक नवटी टिप्पणी है ये इस पुस्तक में जो एक नंबर टिप्पणी दिया है व्यतिरिक्त व्यविचार नास्तिक समाप्ति में व्यविचार वारण करने के लिए द्वितीय संबंध प्रवेश नास्तिक समाप्ति अर्थात इस जन्म में मंगलाचरण नहीं किया पूर्व जन्म में मंगलाचरण किया जन्मांतरीय मंगलों को लेकर के कहेंगे स्व अवच्छेद अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्व हो गया मंगल जन्य विघ्न ध्वंस पूर्व जन्म में क्या था आत्मा में उसका अवच्छेद बन जाएगा शरीर इस प्रकार की अर्थात इस जन्म में तो नहीं किया मंगल पूर्व जन्म मंगलों को ले रहे हैं इस जन्म में मंगलो नहीं किया नब्बे लोग पूर्व जन्म को नहीं स्वीकार करेंगे कहते मंगलो नहीं है ग्रंथ समाप्ति हो रहा है होने से तो आपका वे हुआ ये कहेंगे अच्छा तो इस प्रकार की कह करके प्राचीन लोग कहे कि समाप्त वच्छिन्न सकल समाप्ति प्रति मंगल कारण नहीं होने पर भी विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगल कारण होगा तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति मंगल का कार्य हो जाएगा मंगल का कार्यता अवच्छेदक हो, हो, हो जाएगा मंगल हो गया कार्य अभी ए सरी मंगल का कार्य मंगल कार्य नहीं मंगल का कार्य हो गया समाप्ति कार्यता अवच्छेद क्या हो जाएगा समाप्त तो, तो फिर जहाँ नास्तिको में भी समाप्तित्व तो रहा जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति कार्यता अवच्छेद होगा इसके प्रति कारण कौन होगा मंगल होगा तो इसमें कार्यकारण भाव ठीक है विशिष्ट कार्य के प्रति मंगल कारण हो जाएगा मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति मंगल कार्यता मंगल कार्यता मंगल से कार्य मंगल कार्य हो गया मंगलो जन्य विघ्न ध्वस विशिष्ट समाप्ति तो कार्य में रहेगा कार्यता कार्यता का अवच्छेद कौन हो जाएगा समाप्ति तम ये कार्यता अवच्छेद को हो जाएगा इस प्रकार के हुआ तो फिर कार्य और कारण इसमें कोई व्यविचार और हो जाएगा नहीं होगा तो न व्यविचार इति बात न व्यविचार यहाँ तक प्राचीन लोग कहते हैं नब्बे लोग कहते हैं इति न से दोष क्या है नब्बे लोग दिखाते हैं कारणस्य कार्यता अवच्छेदकत्व अनुपगमात अभी देखिए आपका कार्य हो गया मंगल जन्य विघ्न ध्वंस समाप्ति ये हो गया कार्य कार्य का अभी अवच्छेदक हम खोजेंगे जैसे कहते हैं नील भट तो नील भट कार्य है कार्यता का अवच्छेद अवच्छेद अर्थात दूसरो से व्यावृत जो कराएगा तो इसको अभी दूसरों से व्यावृत पट से इसको कौन व्यावृत करवाएगा नीला घट कर कर तो को घटतत्व कराएगा और रक्त घट से कौन इसको व्यावृत करवा देगा नीला नील तो कहेंगे तो अर्थात नीलों से द्रव्य को लेंगे और नीलों से अगर गुणों को लेंगे तो नील ही विशेषण हो जाएगा जो विशेषण होते हैं वो अवच्छेद होते हैं तो यहाँ घटत्व तो भी, भी अवच्छेदक हो जाएगा और नील भी अवच्छेदक हो जाएगा इसी प्रकार की जहां मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति कार्य कहेंगे वहां अवच्छेद कह भी कहेंगे कि समाप्तित्व तो भी अवच्छेदक होगा किन्तु समाप्तित्व तो अवच्छेद यस समाप्ति भिन्न से समाप्ति को अलग करवाएगा किंतु दो चार प्रकार की समाप्ति होंगे तो समाप्तित्व भिन्न नहीं करवा पाएगा इसलिए और भी यहाँ अवच्छेद को हो जाएगा विघ्न जो विशेषण बनेंगे वो सब अवच्छेद को होंगे तभी विघ्न भी एक अवच्छेद का बन जाएगा और मंगल भी एक अवच्छेद का बन जाएगा ये जो विघ्न ध्वंस है वो केवल मंगल से होगा ना भोग से भी हो सकता है तो इसलिए विघ्न ध्वंस में भी और एक अवच्छेद का आ जाता है मंगल तो एक समाप्ति तो अवच्छेद का हो जाएगा एक विघ्न से अवच्छेद को हो जाएगा एक मंगल अवच्छेद को हो जाएगा तभी मंगल अभी कार्यता का एक अवच्छेद हो गया तो कार्यता अवच्छेद का मंगल हो गया और मंगल यहाँ कारण है नब्बे लोग कहते हैं कि कारण से कार्यता अवच्छेदक अनुपगमांत जो कारण होता है वो कार्यता अवच्छेद का नहीं होता है जैसे कहते है कि घट के प्रति कपाल कारण हो गया तो घट हो गया कार्य कार्यता किसमें रहेगी घट में, रहे में। कार्यथा अवच्छेद का हम क्या कहते हैं घटतत्व तो। कपालों को वहाँ कार्यता अवच्छेद नहीं कहा जाता है तो ये कहते हैं नब्बे लो कहते हैं खाली ऐसा कहने से तो नहीं होगा तो उसको कुछ ये देना पड़ेगा समर्थन तर्क नब्बे लो कहते हैं अतएव काशी मरणात श्रुति मरण प्रयोजकत्व पंचम्या प्रयोजक ग्रंथकृता काशी मरणात मुक्ति काशी मरणात ये पंचमी है अभी ये जो मुक्ति हुआ कार्य हुआ कारण कौन हुआ काशी मरण तो ये जो मुक्तिविन्न मुक्ति प्रति काशी मरण कारण हो जाएगा नहीं होगा तो इसलिए यहाँ भी आपको कहना पड़ेगा कि काशी मरण जन्य मुक्ति प्रति अथवा काशी मरण विशिष्ट मुक्ति प्रति कारण कौन होगा काशी मरण अगर विशिष्ट कार्य कारण भाव कहने का समय में अगर कारण कार्यता अवच्छेद को कोटि में आ सकता है तो काशी मरण विशिष्ट मुक्ति के प्रति कारण कौन हो रहा है काशी मरण तो काशी मरण विशिष्ट मुक्ति कार्यता अवच्छेद का कौन होगा और काशी मरण भी कार्यता अवच्छेद का हो जाएगा तो अगर विशिष्ट कार्य कारण कहने का समय में अगर कार्यता का अवच्छेद का कारण हो सकता है तो आपको वहां भी काशी मरण को काशी मरण विशिष्ट मुक्ति के प्रति कारण मान लेना चाहिए किंतु ऐसे नहीं माना जाता है तो इसलिए पंक्ति कहते हैं अतएव तो क्योंकि कारण को कार्यता अवच्छेद को नहीं माना जाता है इसलिए काशी मरणात मुक्ति रीति श्रुति अंतर्गत पंचमिया काशी मरणात है पंचमी से हेतु कारण मानना चाहिए किंतु यहाँ कारण नहीं कह करके प्रयोजक कहते हैं प्रयोजक तो उपवर्णनम ग्रंथ कृता संगते क्यों इसका प्रयोजक अर्थात परंपरा कारण प्रयोजकत्व परत्व उपवर्णन उसका प्रयोजक पर अर्थात उसका तात्पर्य पर तात्पर्य उसका तात्पर्य कारणत्व में नहीं है प्रयोजकत्व तो में है तो प्रयोजक अर्थात तो साक्षात कारण नहीं बन रहा है इस प्रकार के अगर कारण जो है कार्यता का अवच्छेद बन जाता तो काशी मरण रूप का कारण काशी मरण विशिष्ट मुक्ति के प्रति कारण हो जाता तो उसको प्रयोजक क्यों कहते हैं तो इसलिए प्रयोजक कहते हैं कि कारण कार्यता का अवच्छेद नहीं होता है अतएव अतएव अर्थात तो पूर्व में जो दे दिया कारण कार्यता अवच्छेदक अनुपगमात का इसलिए काशी मरणात् मुक्ति यहाँ श्रुति में जो पंचमी का श्रवण हुआ है प्रयोजकत्व पर, प्रयोजकत्व परत्व उपवर्णनम उसको पंचमी को प्रयोजक कर दिया हेतु नहीं ले करके अन्यथा अन्यथा अर्थात अगर कारण कार्यता का अवच्छेद हो सकता है तो तथापि काशी मरण विशिष्ट मुक्तिम प्रति काशी मरण हेतुत्व ये निर्दुष्ट होता इसमें कोई दोष नहीं रहता काशी मरण विशिष्ट मुक्तिम प्रति काशी मरण हेतुत्व से तो अगर हो जाता फिर तथा उपवर्णन तथा अर्थात प्रयोजकत्व परत्व यह कहना असंगतम सियात ये ठीक नहीं होता फिर किंतु वहाँ काशी मरणात्मे उसको प्रयोजक कहा गया प्रयोजक क्यों कहा गया कहने काशी मरण वहाँ कार्यता अवच्छेदक कहे कार्यता अवच्छेदक का कारण नहीं हो पाएगा कारण नहीं होगा तो प्रयोजक कोटी में रखा गया अगर कार्यता अवच्छेद का कारण हो जाएगा तो काशी मरण को प्रयोजक नहीं कहना चाहिए उसको कारण कह देना चाहिए तो कौन कहा नब्बे लोग कहा प्राचीन लोग कहते हैं कार्यता अवच्छेद का कारण तो नहीं बन पाएगा इसलिए काशी मरण को प्रयोजक बना दिया ये बात नहीं है नहीं नहीं। काशी मरण को प्रयोजक इसलिए कहा गया कि विदित्वा अतिमृत्युमेति अतिमृत्युमेती नान्य पंथ विद्य अयनाय्रुतिया तत्व से मुक्ति साम हेतु प्रतिपादित तो ये मंत्र के द्वारा कहा जाता है अथ अथ से प्राचीन लोग कहते हैं कहते हैं तमें ज्ञान होने से ही अतिमृत्युमेति यहाँ अन्वय कैसे कहते हैं मृत्युम अति अति मृत्यु में एति अर्था मृत्युम अति अति तो दे दिया मृत्यु से पहले किन्तु अति का अन्वय एति के साथ होगा अति मृत्यु क्या सूत्र है संदेशी हो तो तो नहीं तो क्या होना चाहिए लोक में क्या होगा ते ते, ते, ते प्राग धातु हो ते के के गतिपर्ग संज्ञा कहा धातु हो प्राग प्रयोक्तव्य किन्तु छंद हो जाएंगे तमे विदिता पंथा मतेत न विद्यते। श्रुति में कहा गया कि तत्वज्ञान ही मुक्ति का साधन मुक्ति सामान्य प्रति हेतुत्व प्रतिपादित तो तत्वज्ञान में मुक्ति सामान्य के प्रति हेतु अगर आप काशी मरणों को हेतु कह देंगे तो फिर ये श्रुति वाक्य और होगा ये श्रुति कहता है कि तत्व ही मुक्ति के प्रति हेतु तो काशी मरण अगर मुक्ति के प्रति हेतु हो जाएगा तो ये श्रुति वाक्य अन्यथा हो जाएगा इसलिए काशी मरण को हेतु नहीं कहा गया हेतु नहीं हुआ तो उसको प्रयोजकों कहा गया तो प्राचीन लोग कहते हैं कि कारणता मतलब कारण कार्यता अवच्छेद का नहीं होगा इसलिए काशी मरण को प्रयोजकों कह दिया ये नहीं तमे तो विद्य अतिम्युमेती नान्यापंथ विद्यत ये श्रुति को चरितार्थ करने के लिए काशी काशीमरण को प्रयोजक कहा गया ऐसे प्राचीन लोग यहाँ तर्क देते हैं इति श्रुत्या तत्व प्रतिपादित प्रति अर्थात तत्व मुक्ति साम प्रति हेतु काशी मरण से मुक्ति हेतुत्व न संभवती अगर काशी मरण भी मुक्ति का हेतु हो जाएगा तत्व तो ज्ञानम एव मुक्ति हेतुत्व फिर यह सिद्ध होगा नहीं, नहीं होगा तो, क्योंकि मंत्र में कहा गया तम एवं विदित्वा यहाँ अन्वय है तम विदित्वा एव एवकार दे दिया था तम के साथ किंतु उसका अन्वय है विदित्वा के साथ तम विदिता एव उसको जान करके ही कैसे काशी मरण काशी मरण प्रयोजक है प्रयोजक का साक्षात कारण नहीं है अर्थात तो उसके आगे और कुछ होगा जिससे मुक्ति होगी ये मुक्ति का उपनिषद का मंत्र है और मुक्ति का उपनिषद में काशी का अर्थ भी कह दिया है वो साधारण तो नहीं कहा जाएगा बाहर में खाली कह देंगे का काशी मरण से मुक्ति हो काशी का क्या अर्थ है काशी शब्द का अर्थ मुक्ति को उपनिषद में आगे दिए हैं वो तो ज्योति प्रकाश प्रकाश अर्थात ज्ञान काशी अर्थात तो ज्ञान प्राप्ति हो करके जिसका मृत्यु होगा तो फिर ये वाक्य वहाँ मुख्य वाक्य है साधारण तो लोक में चलेगा कि काशी मरणार्थ मुक्ति ये क्यों कहेंगे कम से कम काशी मरणार्थ मुक्ति काशी में तो जाएगा न और काशी में काशी आज का काशी नहीं है काशी तो विद्या का नगरी है आज जो जाएगा उसको थोड़ा बहुत संस्कार होगा नहीं होगा ये सब अर्थात इसी प्रकार की मुख्य बात उसका है काशी तो है कि प्रकाश अर्थात काशरी दीप्तो धातु से सिद्ध होता है अर्थात ज्ञान तो इसलिए वहाँ कहा गया है आगे वहाँ नया एक लोग विचार करके कहते हैं तारा का मंत्र शिवजी देंगे नहीं तो कैसे सिद्ध होगा शिव जी देंगे कि कब देंगे <laughs> ठीक है इसलिए वो सब कहते ना मेरा कुल में विश्वास नहीं करना परिश्रम करना है तो, कैसे अब थोड़ा जोर कहेंगे जैसे सुनाई दे हाँ ये ये कही बोले उपनिषद का तो जो काशी मरणाथ मुक्ति ये मुक्ति को उपनिषद का है अच्छा ये कैबल्य उपनिषद में है स्वतः स्वतन में भी है कई बल्ले में कई बल्ले में ये है नहीं। ना ना वहां तो है न कर्मणा न प्रजयाधन है न वो कई बल्ले में है, थोड़ा है ये स्वता स्वतन का है वेदाह पुरुष महांत आदित्य वर्ण तमस परस्ता तमे विदिता अति मृत्यु ये स्वतः सूत्र का साक्षात मंत्र है तो, तो, काशी मरण से मुक्ति हेतु तशीमरण तो जन्य मुक्त तत्व ज्ञान से व्यभिचार प्रसंग तो काशी मरण मुक्ति का हेतु नहीं होगा क्यों अगर काशी मरण को मुक्ति का हेतु मान लेंगे तो तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होना है ये तत्वज्ञान नहीं रहा किंतु मुक्ति हो गई तो फिर तत्वज्ञान और मुक्ति कार्य कारण में व्यभिचार हो गया हेतु नहीं रहा कारण नहीं रहा तत्वज्ञान तो व्यभिचार प्रसंग अतः तो, काशी मरण से न मुक्तिजनकत्व अपितु तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजकत्वम एव प्राचीन लोग कहते हैं इसलिए काशी मरण मुक्ति का जनक नहीं है किंतु काशी किन्मरण तत्व द्वारा मुक्ति का प्रयोजक होता है तो इसलिए कहते हैं कि शिवजी तारक मंत्र देते हैं तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजक ग्रंथकृता त्रत पंचम प्रयोजकत्वपरत्वर्णन तत्र पंचमी अर्थात श्रुतिस्थ पंचमी उसको प्रयोजक त्रत कहाँ से आ जाएगा अभ्यात्य तत्र हो गया अवय उसे त्यप तर में त्यप प्रत्यय हो जाता है तो श्रुति में जो पंचमी है काशी मरणा उसको प्रयोजक कहा गया नहीं तो तत्व ज्ञान मुक्ति का हेतु है हे, इसमें वे विचार हो जाएगा इति उपवर्णनम न तो कारण से कार्यता अनावच्छेद का तथा उपवर्णनम कारण कार्यता का अवच्छेदक नहीं बनता है इसलिए काशी मरण को प्रयोजक कह दिया ऐसा बात नहीं है ये प्राचीन लोग नव्य का बात को खंडन कर दिए नव्य लोग कहते हैं कि कार्यता अवच्छेद का कारण नहीं होता है इसलिए काशी मरण को प्रयोजक कहा गया प्राचीन लोग कहते हैं कि अगर काशी मरण को कारण मान लेंगे तो श्रुति व्यभिचार हो जाएगा ज्ञान से ही मुक्ति होती है ये श्रुति व्यभिचार हो जाएगा इसलिए प्रयोजक कहा गया काशी को तभी प्राचीन लोग क्या सिद्ध कर दिए कारण कार्यता अवच्छेद को प्राचीन लोग क्या सिद्ध कर दिए हो सकता है नब्बे लोग कहते हैं कि होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए काशी मरण को प्रयोजक किया गया प्राचीन लोग कह दिए कि ये हो पाएगा अगर हो पाएगा कारण कार्यता अवच्छेद को हो पाएगा प्राचीन लोग सिद्ध कर दिए तो फिर प्राचीन लोग ये इसको को क्यों कहते हैं काशी को नहीं तो श्रुति तो वे विचार हो जाएगा कौन सा श्रुति तम तो ये श्रुति वे विचार हो जाएगा इसलिए प्रयोजक कहा गया तो प्रयोजक कहने का नब्बे लोग अलग हेतु दिए और प्राचीन लोग अलग हेतु दिए नब्य लोग हेतु दे दिए कि कार्यता अवच्छेद कारण नहीं बनता है इसलिए प्रयोजक कहा गया और प्राचीन लोग कह दिए कि श्रुति बे विचार हो जाएगा विरोध होगा इसलिए प्रयोजक नहीं है यहाँ तो श्रुति विरोध हो रहा है इसको छोड़ के, हाँ जहाँ श्रुति विरोध नहीं है मतलब प्राचीन लोग श्रुति विरोध नहीं दिखा पाएंगे वहाँ फिर उसी अनुसार ग्रहण होगा प्राचीन लोग कहते हैं कि कारण कार्यता अवच्छेद को बनेगा नब्बे लोग कह रहे हैं कि नहीं बनेगा तो ये लोग जो कह रहे हैं कि कारण कार्यता अवच्छेद को बनेगा तो नब्बे लोग जो विरोध दिखाए प्राचीन लोग तो इसको निराकरण करते हैं कहते ये बन सकता है आप जिस मतलब जिस बिंदु को लेकर के कह रहे हैं कि नहीं होगा वो बिंदु का तो सामर्थ्य ही नहीं है इसलिए नब्बे लोग कहते हैं कि कारण कार्यता अवच्छेद को नहीं बनेगा प्राचीन लोग कहते हैं बनेगा नब्बे लोग कहते हैं नहीं बनेगा इस कारण से प्राचीन लोग कहते हैं वो कारण ही नहीं है अब जिसको दिखाते हैं तो इसलिए प्राचीन लोग का जो बात वो बना रहेगा अर्थात तो कारण कार्यता अवच्छेद को होगा ये प्राचीन लोग बात हो जाएगा सर्वत्र होगा उनका उपखंडन नहीं होगा अभी नब्बे लोग कहते हैं अस्तू ठीक है अस्तु कारण से कार्यतावच्छेदक नव्यलोक मान्य न फा कारण कार्यतावच्छेदक हो अस्तुच पूर्वोक रीत मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट साम्तिवच्छेदकस्तिक शरीर व्यभिचार बारण पूर्वोकर जो विशिष्ट कार्य कारण जो दिखा दिया कि विशिष्ट कार्य के प्रति मंगल कारण हो जाएगा पूर्वोकर मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व ये कार्यता का बन सकता है अभी ना। बन जाएगा कार्यता अवच्छेद का तेना अभी नास्तिक शरीर में मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्त रहेगा रहे। तो नहीं रहेगा ये कार्य भी नहीं रहेगा मंगल कारण भी नहीं है कोई व्यविचार नहीं होगा वे वारणम तो यह तो हो गया अर्थात कार्यकारण भाव तो सिद्ध हो गया अभी नब्बे लोग अभी दूसरा दोष दिखाते हैं प्राचीन लोगों का कार्य है कि मंगल और समाप्ति के बीच में कार्यकार बैठाना है सामान्य तो नहीं हुआ विशिष्ट में भाव बैठा दिए अभी नब्बे लोग दूसरा दोष दिखाते हैं कि समाप्ति और मंगल का बीच में भाव विशिष्ट में भी नहीं दिखा पाएंगे ये नब्बे लोग कहेंगे अभी तो। नास्तिक ग्रंथ में मंगल नहीं है कारण नहीं रहा और नास्तिक ग्रंथ में मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति के कार्य रहेगा तो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है कोई विचार नहीं होगा अन्य उपाय से रहे अन्य उपाय से रहेगा अर्थात वहां समाप्ति हुआ किंतु मंगल वहां नहीं है इसलिए मंगल समाप्ति के बीच में कार्य कारण ये नबेलो कहेंगे ये नहीं रहेगा प्राचीन लोग जो कह दिए कि व्यभिचार नहीं हुआ नहीं हुआ तो अर्थात कार्य रहा और कारण नहीं रहा इस प्रकार ने अभी कार्य ही नहीं रहा नास्तिकों का जो ग्रंथ समाप्ति में ये कार्य है वो कार्य ही नहीं है समाप्ति रूपों का कार्य है किन्तु मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति है क्या तो अभी इसको कार्य बनाया गया तभी तो तो तो नास्तिक का ग्रंथ समाप्ति ये कार्य नहीं है, है? है? है? तो मंगल से समाप्ति मंगल तो तो से नहीं मंगल से विशिष्ट समाप्ति समाप्ति सफल समाप्ति नहीं है कारण नहीं है अभी नास्तिक ग्रंथ में ये विशिष्ट समाप्ति रहेगा नहीं रहेगा मंगल है नास्तिक तो विशिष्ट समाप्ति भी नहीं है मंगल भी नहीं है अब नहीं बनेगा ना जैसे जहाँ जहाँ मुक्ति है वहाँ वहाँ ज्ञान है, इसी तो भी जाँ जाँ है वा वा नहीं होगा ना तो विचार होता है ना सब इसलिए जहां जहां समाप्ति है वहां वहां मंगल ये नहीं हुआ कहेंगे जहां जहां विशिष्ट समाप्ति है वहां वहां मंगल है तो नास्तिकों के प्रति तो अन्य उपाय से उसका समाप्ति हुआ तो नहीं है ना कार्यकारण नहीं सिद्ध हुआ तो ये तो खंडन हो गया सामान्य सामान्य कार्य कारण भाव नहीं रहा विशिष्ट कार्य कारण भाव प्राचीन बैठा दिया तो विशिष्ट कार्य कारण भाव जिसमें कार्य कारण भाव भी सिद्ध हुआ कहते हैं कि यहाँ कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है सामान्य कार्य कारण भाव कहने से यहाँ कार्य है कितु कारण नहीं है व्यविचार हो जाएगा अभी हम विशिष्ट कार्यकारण कह करन दिए विशिष्ट कार्य कारण कहने से व्यविचार नहीं है ये अभी सिद्ध कर दिया प्राचीन लोग नब्बे लोग इसका निराकरण करते कर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्तिमूर्तिभागीम वाप्तहाय दक्षिणाए नम ओं शांति थे थे। इसका स्टेम को थोड़ा और छोटा कर देंगे तो